दोस्तों कभी सोचा है कि हम दिनभर सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? किसी दोस्त से, फैमिली से, सोशल मीडिया पर लोगों से नहीं, सबसे ज्यादा बात हम करते हैं खुद से। और ये बात करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो अंदर वाली आवाज़ ओवरथिंक करने लगती है। वो आवाज़ जो हर वक्� माइकल सिंगर कहते हैं कि there is nothing more important to true growth than realizing you are not the voice of the mind you are the one who hears it इस बात को एक मिसाल से समझो सोचो कि तुम एक थीटर में बैठे हो और stage पर एक actor non-stop dialogue बोल रहा है कभी emotional, कभी funny, कभी irritating अब अगर तुम उस actor के हर dialogue पे react करने लग जाओ तो तुम show enjoy नहीं कर पा� observe करते रहो, तो तुम्हें मज़ा भी आएगा, clarity भी मिलेगी तुम्हारा mind भी वैसे ही stage है, और वो inner voice उसका actor, लेकिन तुम हो audience, तुम्हारा काम उस show को control करना नहीं उसे देखना है, बिना उसके slave बने ये आवाज तुम्हें हमेशा analyze करने पे मजबू 何が起きているか分からない。し um、s して、何が起きているか分からない。そのような気持ちが分かる。そして、何が起きているか分からそして、何が起きているか分からない。そして、何が起きているか分からない。このような気持ちが分かる。何が起きているか分からない。何が起きているか分からない。何が起きているか分からない。何が起きているか分からない。何が起きているか分からない。何が起きいるか分からない。何が起きているか分から ये मौका था और हम समझ बैठते हैं कि ये judgment ही reality है लेकिन असल में वो आवाज सिर्फ एक background process है जैसे तुम्हारे phone के apps background में चल रहे होते अगर तुम ध्यान दो तो तुम notice करोगे कि वो आवाज कुछ ज़ादा helpful नहीं होती ज़ादा time वो बस repetitive होती है same thoughts, same worries, same drama � तो तुम्हें एक distance feel होता है। जैसे तुम और वो thought एक ही जगा पर नहीं बलकि बीच में एक space आ गया हो। और वही space तुम्हारा peace होता है। सिंगर इसे the seat of awareness कहते हैं। वो point जहां तुम अपने thoughts के flow को देखते हो बिना उसके अंदर डूबे हुए। और जैसे ही � और तुम हो वो साइलेंस जो उस नोइज़ के बीच में मौजूद है। एक छोटी एक्सरसाइज करके देखो, कुछ सेकंड्स के लिए चुप बैठो और अंदर सुनो। तुम्हारा माइंड कुछ ना कुछ बोल रहा होगा। योकवर्ड है, कुछ फील नहीं हो रहा। कितना टाइम हो गया? अब बस उसे ऑब्जर्व करो, बिना रो के, बिना रिएक्ट किए। य और जैसे-जैसे तुम इस observation practice को बढ़ाते जाते हो, तुम्हारा relationship अपने thoughts के साथ बदल जाता है। वो पहले master थे, अब वो सिर्फ background sound बन जाते हैं, और तुम अपने अंदर के space में आजाद महसूस करते हो। Singer कहते हैं कि when you are no longer hypnotized by your mind, you become the sky, not the clouds। मतलब तुम्हारा mind तो बदलता रहेगा। कभी happy, कभी sad, कभी confused, लेकिन तुम वो आसमान हो जहाँ से ये सब बस गुजर रहा है। तो भाई, अगला बार जब तुम्हारा दिमाग non-stop बकबक करे, तो उसके साथ argue मत करो। बस थोड़ा सा पीछे हट जाओ और खुद से कहो कि ये मेरी आवाज नहीं, ये एक background commentator है। और जैसे ही तुम ये line truly समझ लेते हो, ज़िंदगी के 90% unnecessary tension खत्म हो जात क्योंकि तुम realize करते हो कि सुकून मिलता नहीं, वो तो पहले से था, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था, और यहाँ से start होती है अगली journey, वो journey जहाँ तुम सीखते हो छोड़ना control नहीं। अगला chapter इसी letting go के art के बारे में है, क्योंकि कभी-कभी freedom मिलती नहीं, तुम्हें सिर्फ उसे पकड़ना छोड़ना पड़ता है।